श्री राम कृष्ण भावधारा स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्म योग का वैशिष्ट स्वामी विवेकानंद जैसे दुर्लभ देव मानव युग युगांतर में एकाद बार अवतीर्ण होते हैं ये महापुरुष मानव जाति के ऐसे विषम संधि क्षण में अभिभूत होते हैं जब अधर्म एवं जड़वाद विश्व के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं तब समग्र मानव जाति को एक नई दिशा प्रदान कर उसका उद्धार साधित करते हैं सामान्य मानवीय मापदंडों से ऐसे महापुरुषों के महान कार्यों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता स्वामी विवेकानंद ने स्वयं एक बार कहा था कि जो कार्य मैंने किया है उसे दूसरा विवेकानंद ही समझ सकता है स्वामी तुरानंद जी के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने समग्र विश्व की चिंतन धारा को ही परिवर्तित कर दिया था अतः यदि हम अपने पूर्वाभ्यस्त चिंतन सदियों से विशेष प्रकार से सोचने में अभ्यस्त मन की सहायता से स्वामी जी के अवदान का अंकन करने का प्रयत्न करें तो हम असफल ही होंगे यह समस्या स्वामी जी के गुरुभा के साथ भी थी विदेशों से लौटने पर जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर सेवा कार्यों का प्रारंभ किया तो उनके गुरुभा में से कुछ ने यह कह कहकर आपत्ति की थी कि ये कार्य श्री रामकृष्ण के उपदेशों के अनुरूप नहीं है आज उस घटना के सवा सौ वर्ष बाद स्वामी जी द्वारा प्रचारित एवं प्रतिष्ठित सेवाधर्म धार्मिक संघों सामाजिक संगठनों एवं जन समाज द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित हो चुका है नव वेदांत व्यवहारिक वेदांत सेवा धर्म आदि नवों नामों से जाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद के इस अवदान की मौलिकता गहरे तात्पर्य एवं महत्व को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम गीतोक्त कर्म योग को जानना आवश्यक है गीतोक्त कर्मयोग योग कर्म सुकौशलम कर्म करने की वह कला जिससे कर्म बंधन का कारण न होकर मुक्ति कारण मुक्ति का कारण हो कर्म योग कहलाता है श्रीमद् गीता इसका सर्वमान्य एवं सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है गीता के अनुसार निष्काम भाव से एवं कर्म फल भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करने से कर्ता कर्मों के अवश्य भावी परिणामों से प्रभावित नहीं होता अगर कर्तापन का भाव न रहे तो व्यक्ति सामूहिक नरसंहार जैसा महान पातक करने पर भी उसके दुष्परिणामों से मुक्त रह सकता है गीतोक्त कर्म योग के अनुसार कर्म से अधिक महत्वपूर्ण व भाव है जिससे वह किया जाता है अतः गीता में सर्वत्र कर्म योगी को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने इंद्रियों को सय्यत करने एवं मन को समत्व में स्थापित कर कर्म करने का निर्देश दिया गया है गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है एवं सभी स्वधर्म श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मण का स्वधर्म छत्री के स्वधर्म से भिन्न होगा लेकिन दोनों ही ठीक है स्वधर्म दोषपूर्ण होने पर भी त्याज्य नहीं है क्या कर्म से मुक्ति संभव है क्या कर्मयोग मुक्ति का एक स्वतंत्र मार्ग है जिसे ज्ञान भक्ति आदि अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं है इस प्रश्न पर मतभेद है आचार्य शंकर के अनुसार कर्म कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता सकाम कर्म तो बंधन का कारण है ही कर्मयोग कहलाने वाला निष्काम कर्म भी चित्त शुद्धि मात्र करता है मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही संभव है चित्त से शुद्धय कर्म न तो वस्तुपलब्धय वस्तु सिद्धिर सिद्धिर्विचारेण न किंचित कोटि कर्म भी कर्म से चित्त शुद्ध होता है चित्त शुद्धि से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से ज्ञान की पात्रता जन्मती है स्वपरक एवं परपरक दृष्टिकोण गीतोक्त कर्मयोग एवं तत्संबंधी उपरयुक्त प्रचलित प्रचलित मान्यताओं से स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित कर्मयोग के पार्थक्य एवं वैशिष्ट्य को समझने के लिए कुछ मौलिक एवं सैद्धांतिक तथ्यों को सर्वप्रथम हृतयंगम करना आवश्यक है हमारा छोटा बड़ा प्रत्येक कर्म कुछ न कुछ फल अथवा परिणाम प्रसूत करता है परिणामों में कुछ तो कर्ता से संबंधित होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं तथा कुछ उसके आसपास के वातावरण प्राणी जगत एवं समाज को प्रभावित करते हैं उन्हें हम क्रमशः स्वपरक एवं परपरक सब्जेक्टिव एं, एंड ऑब्जेक्टिव परिणामों की संज्ञा दे सकते हैं स्वपरक पर कर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जबकि परपरक परिणाम कर्ता के दृष्टिकोण से निरपेक्ष रहता है अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रारंभिक वार्तालाप से प्रकटित उनके दृष्टिकोणों से इन दोनों का अंतर समझा जा सकता है गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध के मुख्यतः पर परक भावी दुष्परिणामों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है यथा युद्ध से कुल क्षय होगा कुल क्षय से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा वर्ण संकर पैदा होंगे और अंत में पितरों को पिंड देने वाला भी कोई नहीं रहेगा इस प्रकार युद्ध से सर्वनाश हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इन बातों का न तो उत्तर दिया और न ही उनका प्रतिवाद किया युद्ध के परपरक ऑब्जेक्टिव परिणाम क्या होंगे इस विषय की पूर्ण उपेक्षा कर भगवान ने अर्जुन को स्वरक दृष्टि प्रदान की यथा आत्मा अमर है देह नस्वर है जो नित्य है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत है उसका अस्तित्व संभव नहीं है तुम युद्ध के परिणामों की चिंता किए बिना हर्ष विषाद रहित हो स्वधर्म करो यदि तुम निष्काम भाव से स्वधर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे और सकाम भाव से करने पर मरने के बाद स्वर्ग अथवा विजय होने पर राज्य का भोग करोगे हाँ एक दो स्थानों पर अवश्य भगवान पर परपरक हेतुओं का भी उल्लेख करते हैं यथा लोक संग्रहार्थ कर्म करो क्योंकि जन समाज श्रेष्ठ जनों के आचरण का अनुसरण करता है यही कारण है कि भगवान स्वयं मुक्त होते हुए भी कर्म करते हैं जिससे प्रजा का नाश न हो कर्म के प्रति ये देव दो दृष्टिकोण वस्तुतः दो परस्पर विरोधी मौलिक विचारधाराओं का प्रतिपादन करते हैं भारतीय दर्शन संस्कृति एवं जीवन पद्धति स्वपरक दृष्टिकोण पर आधारित है जबकि पाश्चात्य दर्शन एवं सभ्यता का मूल परपरक दृष्टिकोण है भारतीय के लिए उसका अंतर जगत महत्वपूर्ण है जबकि पाश्चात्य व्यक्ति के लिए बाह्य जगत अधिक सत्य है भारतीय परंपरा में जगत मिथ्या अनित्य क्षण माना गया है लेकिन पाश्चात्य चिंतन के अनुसार वह पूर्ण रूपण सत्य है अतः जहां एक भारतवासी संसार का त्याग कर स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वहीं पाश्चात्य देशवासी इस जगत को सुधारने संवारने एवं सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है भारतीय साधक ये जानने का प्रयत्न करता है कि कर्म से वह मुक्ति की ओर कितना बढ़ पाया है पाश्चात्य मानव यह सोचता है कि अमुक कर्म से वह अपने संसार को कितना सुखमय बना सका है स्वामी जी के कर्मयोग का वैशिष्ट्य ये दोनों ही दृष्टिकोण अपूर्ण हैं इन दोनों का संतुलित समन्वय ही एक पूर्ण जीवन दर्शन की सृष्टि कर सकता है और यह समन्वय स्वामी विवेकानंद की एक महती देन है स्वामी जी गीता के परम भक्त थे तथा उन्होंने अपने ग्रंथ कर्म योग एवं इस विषय पर दिए गए अपने व्याख्यानों एवं वार्तालापों में गीतोक्त स्वपरक सिद्धांत का अनुमोदन किया है वे कहते हैं कि संसार कुत्ते की पूँछ की तरह है जिसे सीधा नहीं किया जा सकता है संसार का कल्याण करने के प्रयत्न से स्वयं हमारा हिलाव होता है संसार में दुख कष्ट वैसे ही बने रहते हैं उनका थोड़ा बहुत फेर बदल भर हो जाता है आसक्ति ही बंधन एवं दुख का कारण है अतः अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए इत्यादि धर्म की परिभाषा करते हुए भी स्वामी जी प्रत्येक आत्मा में निहित ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति को ही जीवन के लक्ष्य के रूप में तथा कर्म योग को उसकी प्राप्ति के एक उपाय विशेष के रूप में निर्धारित करते हैं अपने वार्तालापों में स्वामी जी आचार्य शंकर के सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं कि कर्म से चित्त शुद्धि होती है इस प्रकार कर्मयोग के स्वपरक पक्ष को स्वीकारते हुए भी स्वामी जी ने उसके परपरपक्ष की उपेक्षा नहीं की है अपने पत्रों वार्तालापों एवं भारत में दिए गए व्याख्यानों में वे लोक कल्याण जनहित आदि के लिए भारतवासियों को ओजस्वी भाषा में प्रोत्साहित करते दिखाई देते हैं उनके अनुसार कर्म की ये दोनों पक्ष आत्मा की मुक्ति और जगत का हित परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परिपूरक है यह केवल इसलिए नहीं कि जगत कल्याण के लिए किए गए कर्म चित्त शुद्धि करके मुक्ति में सहायक होते हैं बल्कि स्वामी जी के अनुसार दोनों में कोई भेद नहीं है जब जीव और जगत समष्टि और व्यष्टि दोनों में केवल एक ही ब्रह्म सत्ता विद्यमान है तब जगत का हित अपना ही हित हुआ